पर भूपनिषदा सूत्र मतर्गत ये ज्ञान यज्ञोपवीति तेत सूत्रविदो लोके यज्ञोपवीति संसार में जिन यज्ञोपवीतधारियों के यज्ञोपवीत अर्थात सूत्र के अंतर्गत ज्ञान समाहित है वे ही इस जगत में सूत्रविद और सच्चे यज्ञोपववीत धारी हैं ज्ञान सिख नो ज्ञान निष्ठा ज्ञान यज्ञोपववीत ज्ञान वेव परम तेजाम पवित्र ज्ञान वीरित जो ज्ञान रूपी शिखा ज्ञान की निष्ठा और ज्ञान रूपी यज्ञोपवी धारण करने वाले हैं उनके लिए ज्ञान ही सर्वस्व है क्योंकि ज्ञान को परम पवित्र कहा गया है अग्निरीव शिखा नान्या ज्ञान मी शिखा स शिखेच विद्वान नेतरे केशधारीण जिनके अग्नि के, के समान तेजस्वी ज्ञान रूपी शिखा है अन्य कोई जिनकी शिखा नहीं है वस्तुतः वे ही शिखी अर्थात चोटी वाले हैं शेष तो मात्र केशधारी हैं ऐसा विद्वान कहते हैं कर्मण्यधि कृता ये तो वैदिके लौकिके ब्राह्मणाभास मात्रे न जीवंते कुक्ष पूर्वक ते निंतु उपनर्जन्मनि जन्मने जो वैदिक यज्ञादि कर्मों अथवा लौकिक आहार विहार आदि कर्मों में निरत है वे तो आभास मात्र ब्राह्मण हैं क्योंकि वे केवल उधर पूर्ति के लिए जीते हैं ऐसे लोग प्रत्येक जन्म के अंत में नरक में जाते हैं अथवा संसार के इस जन्म मृत्यु रूपी नरक में विविध कष्ट सहते हैं क्षकट्यंत बहिरे सुस्यत अंतर्बिर्वाच्य तत्वंतुसम लाभ्यादि ब्रह्म धारिये सुधीर सुधीर अर्थात विद्वान के लिए उचित है कि वह वा बाएं कंधे से दाहिनी कमर पर्यंत ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवी धारण करे यह तो बाह्य बाह्ययज्ञोपववी की बात हुई इसी प्रकार अंतर्में परम तत्व तंतु धागे से निर्मित नाभि से ब्रह्मरंध पर्यंत ब्रह्मरंध्रपर्यत यथाणपरिमाणधारण करें तेद सूत्र क्रियांग तंतु निर्मित शिखा ज्ञानम से उपबीत तमय ब्राह्मण्यम सकल तस्या तो किंचन इस प्रकार परम तत्वी तंतु से निर्मित विविध क्रियाओं के अंगरूप इस ब्रह्म सूत्र को धारण करना चाहिए जिसकी और यज्ञोपवीत में होते हैं उसके लिए सब कुछ ब्रह्म में है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है ओम इदम यज्ञोपीतम तो परम यहायण विद्वान यज्ञोपी तो संधार्यस जो विद्वान इस परम तत्वरूपी और पर ब्रह्म परायण यज्ञोपवीत को धारण करता है वही सच्चा यज्ञोपववीति और मुक्ति का अधिकारी है बहिंत विप्र सं्यस्तु मर्ति एक यज्ञोपवीति नयन सं्यस्तु मर्ति जो बाहर और अंदर दोनों प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करता है वही विप्र वस्तुता संन्यास का अधिकारी है अर्थात बाह्य यज्ञोपवी धारण कर लौकिक वैदिक कर्मों को विधिवत संपन्न करते हुए आंतरिक यज्ञोपवी द्वारा जिसके अंदर ब्रह्मतत्व जिज्ञासा से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हो गई हो वही सन्यास का अधिकारी है केवल एक बाह्य यज्ञोपविध धारण करने वाला विप्र सन्यास का अधिकारी नहीं है तस्मा सर्वप्रयत्न मोक्षापेक्षी भवेद्यति बही सूत्र पित्यज्य स्वा सूत्र धार्य इसलिए यति को चाहिए कि वह सभी प्रयत्नों से मोक्षापेक्षी मुमुक्षु बने तथा ब्रह्म सूत्र का परित्याग करके अपने अंदर सूत्र को धारण करे ब्रपंच शिखोपवीति अनादृत्य प्रणवह स शिखोपवीतिवलंब्य मोक्ष साधन कुत्या भगवान शौनकुपनिषद अंत में भगवान सौनक ने कहा कि बाहरी प्रपंच में सीखा और जग्योपवीत का परित्याग करके प्रणव हंस अर्थात ओंकार ब्रह्म रूपी सिखा तथा जग्योपवीत का अवलंबन लेकर मोक्ष के लिए प्रयत्न करें ऐसी यह रहस्यमय विद्या है ओम भद्रम करणे भीषृणेवा भद्रम बक्षे माम भद्र कर्णेसा देवा भद्रम पश्येम्स्राईरंगेषुभागस्तुभे मेवितयु तस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा तस्तिपूषा विश्वदस्ति नाक्ष्यो अरिष्टे तस्ति नो बृहस्पतिदा ओं शाति शांति शाति हरि ओ पर्रह्मोपन स